संत शिरोमणि भगवत भक्ति भूषण सीता श्री सीताराम चरणाम्बुल चंचरी श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान श्री राघवेंद्र सुख के धाम है संपूर्ण लोक को विश्राम देने वाले समस्याएं अनेक समाधान एक भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों का आश्रय लेकर संतोषपूर्वक धर्म में मर्यादित जीवन जीना यही एक उपाय है सपने जग में आराम नहीं आराम तो राम के पायन में भगवान श्री राघवेंद्र विश्वामित्र जी महाराज के आश्रम में कुछ दिन रहे श्री राघवेंद्र ने कहा कि गुरुजी अब आपका यज्ञ संपूर्ण हुआ तो हमें भिजवा दें। गुरुजी बोले अभी एक और यज्ञ बाकी वह भी पूरा हो जाए धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल चले बन के धनुष यज्ञ का समाचार पाकर श्री राघवेंद्र गुरुदेव के संग संग चले आगे गुरु विश्वामित्र जी आह पीछे श्री लक्ष्मण जी बीच में श्री राम जी मुनि मंडली संघ है भगवान राम के चरित्र की विलक्षण विशेषता यह है कि जो धर्म में स्थिर नहीं है वे तो धर्म में स्थिर हो अपनी मर्यादा का पालन करके धर्मपूर्वक जी हैं लेकिन धर्म का पालन करते करते दैव योग से प्रारब्ध से या किसी अन्य कारण से कोई धर्म से क्यों तो हो गया हो तो क्या उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं भगवान श्री राम ने व्यवस्था दी और यह प्रसंग इसी बात की ओर संकेत करता है आश्रम एक आश्रम एक दीख मग आश्रम, आश्रम। एक आश्रम दिखाई दिया लेकिन अद्भुत है यह आश्रम इस आश्रम में ऋषि मुनि साधक संत कोई नहीं अरे इनकी कौन कहे खगमृग जीव जंतु तह ना ही न कोई पशु है न कोई पक्षी है कोई जीव जंतु है ही नहीं यह अहिल्या माता का आश्रम है माता अहिल्या शिला के रूप में पड़ी सबने साथ छोड़ दिया क्यों सुच संयमहीन भई यही थे धर्मच्युत तो हो गए पति ने श्राप देकर कुपित तो होकर शिला बना दिया माता अहिल्या इंद्र के छद्म वेश धारण करके किए गए छल चल से चली गई पहचान नहीं सकी पतन हो गया अनजाने में हुआ पाप पति ने दे दिया शाप बन गई शिला पति ने साथ छोड़ दिया विपत्ति साथ आ गई और विपत्ति ऐसी साथ आई कि ऋषि मुनि संत साधकों की कौन कहे खग मृग जीव जंतु भी वह स्थान छोड़कर चले गए जहां अहिल्याजी शिला बनी पड़ी थी लेकिन यह प्रसंग अद्भुत संकेत करता है बड़ों बड़ों ने छोड़ दिया हो या कहो कि सबने साथ छोड़ दिया हो तो भी निराश मत होना यह प्रसंग यही प्रेरणा देता है हम क्यों निराश हो अभी आशा है और आशा नहीं विश्वास है किसका विश्वास है पति ने छोड़ा है जगत पति का आश्रय ले पति ने साप दिया है रघुपति का आश्रय ले अरे खग मृग जीव जंतु छोड़कर चले गए हैं सबने साथ छोड़ दिया है अच्छा सब साथ छोड़ दे तो भी अपने को अनाथ न समझें रघुनाथ जी का भरोसा रखें यह इस तथा अच्छा यह प्रसंग बड़ा अद्भुत प्रभु मैं आचरण से गिर गई और जो आचरण से गिर गया हो उसका उद्धार कैसे हो अहिल्या जी कहती आचरण से तो गिर गई हूं लेकिन निराश नहीं हुई क्यों आपके चरण का भरोसा है चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर राम जी के चरणों का आश्रय और श्री राघवेंद्र क्या करते हैं गुरु जी के संग जा रहे तो गुरु जी ने भी देखा कि थोड़ा राम जी के स्वभाव की झलक बता दें किसी ने अहिल्या जी की ओर नहीं देखा औरों की कौन कहे गुरुजी आगे आगे जा रहे थे उन्होंने भी नहीं देखा पर देखा किसने पूछा मुनि शिला प्रभु देखी राम जी ने कहा गुरुदेव यह शिला कैसी पड़ी हुई है गुरुजी बोले राम इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता फिर तुम क्यों देख रहे हैं? राम जी ने सिर झुका लिया हाथ जोड़कर बोले गुरु मैं अपने स्वभाव से विवश हूं हाँ तो यह कैसा स्वभाव जिस कोई नहीं देखता है शिला की ओर फिर तुम क्यों देख रहे हो राम जी बोले गुरु जी यही तो मेरा स्वभाव है जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं जिसका कोई नहीं उसके भगवान जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर श्री राम जी देखते यह है राम जी का स्वभाव इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं बिनु सेवा जो द्रव दीन पर राम सरिस को ना ही राम